देवी भागवत सातवा स्कंध ब्राह्मण के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय कहते हैं तदनंतर के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमार को ले जाने के लिए विप्रवर विश्वामित्र तत्पर हो गए स्त्री और पुत्र को मुनि के प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा नहीं रही याद जी कहते हैं राजन इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे इतने वे ब्राह्मण आँख से ओझल हो गए उसी समय महान तपस्वी मुनिवर विश्वामित्र पहुंचे शिष्य साथ था निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे विश्वामित्र बोले राजन महाबाहू यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजस्व यज्ञ की दक्षिणा जो वचन दिया था वह पूर्ण करो हरिश्चंद ने कहा निष्पाप से मैं आपको प्रणाम करता हूँ राजसुयज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है इसे स्वीकार कीजिए विश्वामित्र बोले राजन कहां से मिला हुआ यह धन धन दक्षिणा में दिया जा रहा है। है, जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है, वह स्पष्ट बताओ। ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर इसे कह, कहने से क्या प्रयोजन है निष्पाप महाभाग इसके सुनने से तो और शोक ही बढ़ रहा है ऋषि बोले राजे मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए अतः द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ राजा ने कहा मुने मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को एक करोड़ मुहर लेकर भेज दिया है मेरे पुत्र का नाम रोहित है उसे बेचने पर मुझे दस करोड़ मुहर मिल गए हैं विप्र इस प्रकार मेरे पास ग्यारह करोड़ मुहरे जुटी हैं आप इन्हें स्वीकार कीजिए सूर्य कहते हैं स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा अतः क्रोध में भर कर वे शोका कुल महाराज हरिश्चंद से कहने लगे ऋषि ने कहा राजन, यज्ञ की दक्षिण शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। छात्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा तुम तो मेरे इस दक्षिणा को इतने में ही चुक जाने के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ देखो मैं एक पवन परम पवित्र अंतकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है तपस्या की है मेरे पास सभी शक्तियां हैं राजा ने कहा भगवान मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है मैं स्वयं तो अभी शेष हूँ विश्वामित्र बोले राजन दिन का यह चौथा प्रहर व्यतीत हो रहा है मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है व्यास जी कहते हैं राजन हरिश्चंद्र से के इस प्रकार के करुणा करुणाशून्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी तो विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही वे बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च स्वर से कहने लगे मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पह में रहते ही उससे बात कर ले इतने में धर्मचांडाल का रूप धारण करके वहाँ आ गए उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी उसके बड़े बड़े दांत थे बढ़ी हुई दाढ़ी थी भयंकर छाती थी वह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी उसका लंबा पेट था शरीर में चर्बी लगी थी वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए था मृत व्यक्तियों की मालाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी चांडाल ने कहा मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है बताओ तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए द्यास कहते हैं राजन उस चांडाल का वेश बड़ा ही डरावना था उसके अंग अंग में निर्दयता भरी थी इस प्रकार के दुराचारी चांडाल को बात करते देख कर महाराज हरिश्चंद ने उससे पूछा अजय तुम कौन हो चाण्डाल बोला राजेंद्र मैं एक चांडाल हूँ यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है इस प्रकार चाण्डाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उसके प्रति बोले मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा छत्री इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले